बृहदारण्यक उपनिषद शष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा ब्राह्मण पहला श्लोक उन्नीस से आगे सुषुप्ति का स्वरूप स्वप्न दर्शन वृत्ति में वासना राशि दृश्य रूप होने के कारण अनात्म धर्म है इससे आत्मा की विशुद्धता ज्ञात होती है उस अवस्था में वह यथे विचरता है इस प्रकार उसका इच्छानुसार विचरना बदलाया गया किंतु दृष्टा का यह दृश्य से संबंध स्वाभाविक है इसलिए उसकी अशुद्धता की शंका की जाती है अतः उसकी विशुद्धता सिद्ध करने के लिए श्रुति कहती है शुक्रिसवा इसके पश्चात जब वह सुषुप्त होता है जिस समय की वह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता उस समय हिता नाम की जो बहत्तर हजार नड़िया हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित है उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है वह जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज क्यों महाब्राह्मण आनंद की दुखनाशिनी अवस्था को प्राप्त होकर शयन करे उसी प्रकार यह शयन करता है अथ यदा सुप्तो भवती जिस समय स्वप्न से बर्तता है उस समय भी यह विशुद्ध ही होता है इसके पश्चात जब दर्शन वृत्तिरूप स्वप्न को त्याग कर जिस समय सुषुप्त सम्यक प्रकार से सुप्त अर्थात संप्रसाद स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुआ होता है जल के समान अन्य वस्तु के संबंध से प्राप्त हुई मलिनता को त्याग कर स्वभावतः प्रसन्न होता है वह सुषुप्त कब होता है जिस समय वह किसी के विषय में नहीं अर्थात कुछ भी नहीं जानता अथवा कस्यचन किसी शब्द आदि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता ऐसा अध्याहार करना चाहिए इसमें पहला अर्थ ही उचित है क्योंकि यहाँ सोए हुए पुरुष के विशेष विज्ञान का अभाव बतलाना ही अभिष्ट है इस प्रकार यहाँ तक यह बतलाया गया कि विशेष विज्ञान के अभाव में पुरुष सुषुप्त होता है वह किस क्रम से सुषुप्त होता है सो अब बतलाया जाता है हिता नाम हिता इस नाम वाली जो नाडियां अर्थात अन्न के रस की विपरिणाम देह के शिराए हैं वे द्वासप्त सहस्त्राणी दो सहस्त्र अधिक सत्तर सहसत्र अर्थात बहत्तर सहस्त्र है वे हृदय से हृदय नाम का जो कमल के कमल से आकार वाला मांसपिंड है उससे पुरीतम पुर्वत हृदय परिवेष्टन को कहते हैं यहाँ उसे उपलक्षित शरीर पूरी तत्व तो शब्द से अभिप्रेत है अतः पूरी तत्व तो तो अभि प्रतिष्ठानती अर्थात संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त है जैसे पीपल के पत्ते की न से बाहर की ओर फैली रहती है शरीर में बुद्धि अंतकरण का हृदय स्थान है उसमें स्थित बुद्धि के अधीन उसमें स्थित बुद्धि के अधीन अन्य बाह्य इंद्रिया है इसी से बुद्धि कर्मवश श्रोत्रादिंद्रियों को मत्स्यों से बाहर फैलाती है, है। विज्ञानमय आत्मा अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य प्रकाश रूप से व्याप्त कर लेता है तथा संकुचित होने के समय उसी के साथ संकुचित हो जाता है वही इस विज्ञानमय का सोना है और जागृत कालीन विकास का अनुभव इसका भोग है जिस प्रकार चंद्रादि का प्रतिबिंब अपने आधारभूत जलादि का अनुवर्तन करने वाला होता है उसी प्रकार वह बुद्धि उपाधि के स्वभाव का ही अनुवर्ती है अतः उस जागृत विषयणी बुद्धि के व्यावर्तन लौटने के साथ साथ वह उन नाड़ियों द्वारा व्यावृत्त होकर में शरीर में शयन करता है स्थित होता है तात्पर्य है कि तपे हुए लोहपिंड में अग्नि के समान वह सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर स्थित होता है वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही विद्यमान रहते हुए भी कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण शरीर में शयन करता है, है। संबंध नहीं रहता उस समय वह हृदय के सारे शोकों को पार कर लेता है ऐसा श्रुति कहेगी भी यह अवस्था संसार के सारे दुखों से रहित है इस विषय में यह दृष्टांत दिया जाता है कि वह जिस प्रकार कुमार अत्यंत छोटा बालक अथवा जिसकी प्रजा अत्यंत वश में की हुई है ऐसा कोई शास्त्रोक्त आचरण करने वाला महाराज अथवा अत्यंत परिपक्व विद्या संपन्न महाब्राह्मण से दुख का घात कर देती है ऐसी जो अतिग्नि आनंद की अवस्था यानी सुख अवस्था है उसको प्राप्त होकर शयन करे अर्थात स्थित हो अपने स्वभाव में स्थित इन कुमारदि का सुख लोक में सबसे बढ़कर प्रसिद्ध है उन्हें विकृत होने पर ही दुख होता है स्वभावता नहीं अतः प्रसिद्ध होने के कारण उनकी स्वाभाविक अवस्था को दृष्टान्तिक तो रूप से ही ग्रहण की गई है इसलिए फिर तो दृष्टांत और दाष्टान्तिक में कोई विशेषण विशेषता ही नहीं रहेगी और दृष्टांत दाष्टान्तिक का भेद किसी विशेषता के रहने पर ही हो सकता है इसलिए यह उनकी सुषिप्त दृष्टांत नहीं है इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्थक है, है, है अर्थात इस प्रकार सुषिप्तावस्था में यह अपने स्वाभाविक स्वरूप में सारे सांसारिक धर्मों से अतीत होकर विद्यमान रहता है उस समय यह कहा था इस प्रश्न का उत्तर कह दिया गया इस प्रश्न के निर्णय से ही विज्ञान में आत्मा की स्वभावता विशुद्धि और संसार संसा भी बदला दी गई अब यह कहां से आया इस प्रश्न के निराकरण के लिए आरंभ किया जाता है। जो पुरुष जिस ग्राम या नगर में रहता है वह अन्यत्र जाते समय उसी ग्राम या नगर से जाता है किसी अन्य स्थान से नहीं ऐसी स्थिति में उस समय यह कहा था बस इतना ही प्रश्न हो सकता है जहाँ वह था वही से उसका आगमन प्रसिद्ध प्रसिद्ध होगा अन्य स्थान से नहीं इसलिए यह कहा से आया यह प्रश्न निरसक ही है सिद्धांती क्या, तो क्या इसलिए इसकी व्यर्थता की शंका करता हूँ एक देशी अच्छा तो फिर कुतः इस शब्द की कहा से इस प्रकार अपना अपादान्थता ग्रहण नहीं की जाती क्योंकि अपादान अर्थात ग्रहण करने पर ही पुनरुक्ति का दोष होता है कोई अन्य अर्थ लेने पर नहीं अच्छा तो इस प्रश्न को माना जाए अर्थात निमित्ता कुतः आघात इस निमित्त से इसका यहाँ आना हुआ किस निमित्त से इसका यहाँ आना हुआ सिद्धांती इसकी निमित्त अर्थता भी नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा मानने से इसका उत्तर से विरोध होगा उत्तर में अग्नि से विस्फुल्लिंगादी के समान आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति सुनी जाती है इस वाक्य में परमात्मा विज्ञान में आत्मा के अपादान रूप से सुना जाता है अतः उत्तर से विरोध आने के कारण कुतः इस प्रश्न की निमित्ता वर्णन नहीं की जा सकती पूर्व पक्ष अपादान पक्ष को स्वीकार करने पर भी पुनरुक्त का दोष तो खड़ा ही रहता है, कोई नहीं है क्योंकि इस प्रश्नों से आत्मा में क्रियाकार की निवृत्ति प्रतिपादन करने अभीष्ट है यहाँ विद्या और अविद्या दोनों ही के विषयों का वर्णन किया गया है आत्मा है इस प्रकार उपासना करे आत्मा ही को जाना आत्मा लोक की ही उपासना करे यह विद्या का विषय है तथा पांगकर्मा और उसका फल नाम रूप कर्मात्मक अन्यत्र यह अविद्या का विषय है इनमें अविद्या के विषय में तो कुछ कहना था वह सब कह दिया विद्या के विषय आत्मा का तो केवल उल्लेख किया है उसका निर्णय नहीं किया उसका निर्णय करने के लिए कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा इस प्रकार तथा ज्ञान कराऊंगा इस प्रकार प्रकरण उठाया है अतः विद्या के विषय भूत उस ब्रह्म का यथार्थ रीति से ज्ञान कराना है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 यह बात इस आत्मा से इत्यादि रूप से श्रुति ही प्रदर्शित करती है क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है पूर्व पक्ष आत्मा से भिन्न प्राणादि वस्तु है तो सिद्धांति नहीं क्योंकि प्राणादि की निष्पत्ति तो उसी से होती है पूर्व पक्ष सो किस प्रकार सिद्धांति बदलाते हैं? उसमें यह दृष्टांत है आत्मा से जगत की उत्पत्ति में पूर्णना और अग्नि स्फुल्लिंग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 और प्रवृत्ति से पूर्व एकत्व तो दिखलाते हैं इसी प्रकार इस आत्मा से अर्थात जो स्वरूप है उससे वाघ आदि समस्त प्राण भूर्लोक आदि समस्त लोक यानी संपूर्ण कर्मफल प्राण और लोको के अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण और समस्त भूत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत समस्त प्राणी समुदाय इस आत्मा से विविध रूप से उत्पन्न होते हैं जहाँ सर्वे ए आत्मान ऐसा पाठ है वहाँ उपाधि संसर्ग के कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता है वे अनेक आत्मा जीव उत्पन्न होते हैं ऐसा अर्थ करना चाहिए अग्नि से स्पिंगों के समान जिस आत्मा से यह चराचर जगत हर्निश उत्पन्न होता रहता है और जल में बुलबुल के समान जिसमें यह लीन होता जाता है तथा स्थिति काल में जिस स्वरूप से यह विद्यमान रहता है उप निषद है उप अर्थात समीप से निगम करता इसलिए अभिधायक वाचक शब्द ही उपनिषद कहा जाता है उपनिषद शब्द में रहने वाले यह उप निगम कर्तृत्व रूप विशेषता शास्त्र प्रामाण्य से जानी जाती है वह उपनिषद क्या है तो श्रुति बतलाती है सत्य का सत्य यह वह विशेषता है अलौकिक अर्थवाली होने के कारण उस उपनिषद का अर्थ स्वतंत्र दुर्विज्ञेय है इसलिए श्रुति उसका अर्थ बदलाती है प्राण ही सत्य है यह आत्मा उनका भी सत्य है आगे के दो ब्राह्मण इसी वाक्य की व्याख्या करने के लिए होंगे पूर्व पक्ष आगे के दो ब्राह्मण भले ही इस उपनिषद की व्याख्या करने के लिए हो परंतु पर जो यह कह दिया गया है कि यह उसकी उपनिषद है इसमें हम यह नहीं जानते कि यह उपनिषद हाथ दबाने से उठे हुए शब्दादि का भोग करने वाले प्रकृति विज्ञान संसारी आत्मा की है अथवा किसी असंसारी की सिद्धांति इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है पूर्व पक्ष यदि यह उपनिषद संसारी की है तब तो संसारी ही विशेष रूप से ज्ञातव्य है उसके विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति हो सकती है वही ब्रह्म शब्द का वाच्य है तथा उसकी विद्या, विद्या ही ब्रह्म विद्या है और यदि यह असंसारी की है तो असंसारी आत्मा से संबंध रखने वाली विद्या ही ब्रह्म विद्या है एवं उस ब्रह्म विज्ञान से ही सर्वभाव की प्राप्ति होती है सिद्धांति यह सब शास्त्र प्रामाण्य से ही सिद्ध होगा किंतु इस पक्ष में इत्यादि एकता का करने वाले श्रुतियां बाधित हो क्योंकि ब्रह्म से भिन्न किसी संसारी की सत्ता न होने के कारण उसका उपदेश निरर्थक होगा इस प्रकार जिसका उत्तर नहीं दिया गया है वह उस एकात्म विषय प्रश्न का विषय पंडितों के लिए भी अत्यंत मोह स्थान है इसलिए ब्रह्म की बुद्धि को ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में प्रवृत्त करने के लिए हम यथाशक्ति विचार करेंगे इनमें से असंसारी शुद्ध आत्मा तो परमात्मा हो नहीं सकता क्योंकि हाथ दबाने से जगे हुए शब्दादि के भोक्ता एवं सशक्ति संज्ञिक अवस्थान्तर से विशिष्ट जीव से जगत की उत्पत्ति सुनी गई है उससे भिन्न शुद्धादि जीवधर्मों से रहित शुद्ध ब्रह्म जगत का शासक नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर थ दबाने के द्वारा सुषुप्त पुरुष को जगाकर उसे शब्दादि भोक्तृत्व विशिष्ट दिखाकर उसकी स्वप्न के द्वारा सुषुप्ति अवस्थांतर प्रदर्शित कर श्रुति इत्यादि वाक्य द्वारा सुषुप्ति अवस्था विशिष्ट उस आत्मा ने ही अग्नि विस्फुल्लिंग और ऊर्णनाभि के दुष्टान्तों द्वारा जगत की उत्पत्ति दिखलाती है यहाँ जगत की उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण सुना नहीं गया है और यह विज्ञानमय का ही प्रकरण है इसके समान प्रकरण में ही कौशित की शाखा वालों की एक अन्य श्रुति में आदित्यादि पुरुषों का प्रकरण उठाकर श्रुति वह बोला हे बाला के जो भी इन पुरुषों का करता है और जिसका यह जगत रूप कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है इस प्रकार जगे हुए विज्ञानमय की ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती है किसी अन्य वस्तु की नहीं इसी प्रकार आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है ऐसा कहकर श्रुति यह दिखलाती है कि जो आत्मा प्रिय रूप से प्रसिद्ध है वही द्रष्टव्य श्रोत्रव्य, मंतव्य और निदिध्यासव्य है इस तरह यदि कोई विज्ञान में से भिन्न भिन ज्ञातव्य न होगा तभी आत्मज्ञानी की व्याख्या करते समय आत्मा है इस प्रकार उपासना करे वह आत्मा पुत्र से प्रिय है और धन से भी प्रिय है तथा तो उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि वाक्यों की अनुकूलता हो सकती है श्रुति आगे यदि पुरुष ऐसा कहेगी भी समस्त वेदांतों में प्रत्येका विद्यता दिखाई गई है शब्दादि के समान यह ब्रह्म है इस प्रकार बहिर्विद्यता नहीं दिखाई गई इसी प्रकार कौशिक की चाख चाखा वालों की श्रुति भी वाणी को जानने की इच्छा न करे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 के और कहीं ऐसे धर्मों पदार्थ नहीं देखा गया लोक में ऐसा नहीं देखा गया कि बैठते या चलते समय तो गौ रहे और सोने पर वह अश्वादी कोई अन्य जाति का पशु हो जाए युक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि जो पदार्थ प्रमाण द्वारा जिन धर्मों जाना जाता है वह अन्य देश काल अथवा अवस्थाओं में भी उन्हें धर्मों रहता है यदि वह उन धर्मों का त्याग कर दे तो सारे ही प्रमाण व्यवहार का लोक हो जाए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 अवस्थान्तर विशिष्ट संसारी जीव ही जगत का करता है वह ठीक नहीं है क्योंकि संसारी जीव में जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं लयरूप की, की का अभाव सभी लोगों को प्रत्यक्ष है पृथ्वी आदि के यथास्थान स्थान, स्थान पूर्वक विभिन्न प्रकार की रचना से विशिष्ट एवं मन से भी अचिंतनीय जगत की किस प्रकार रचना कर सकता है इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं है यदि ऐसा कोई यदि ऐसी कोई शंका करें तो ठीक नहीं क्योंकि शास्त्र से यही सिद्ध होता है इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि शास्त्र संसारी से ही जगत की उत्पत्ति आदि प्रदर्शित करता है इसलिए इस सब से विश्वास रखना चाहिए ऐसा यह एक पक्ष हो सकता है जो सर्वज्ञ और सर्ववित्ता है जो क्षुधा पिपासा से अतीत है जो असंग है इसलिए किसी से संयुक्त नहीं होता इस अक्षर इस अक्षर के ही शासन में जो समस्त भूतों में रहने वाला और अमृत है, जो उन निरोध करके उनसे आगे बढ़ा हुआ है, है, है, है, वही यह यह यह महान अजन्मा आत्मा विशेष रूप से धारण करने वाला से है। यह वाला सेतु सबको वश में रखने और सबका शासक है जो निष्पाप और अजर अमर आत्मा है उसने तेज को रचा आरंभ में यह एक आत्मा ही था वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे बाहर है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से तथा मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होता है इत्यादि से जीव से भिन्न असंसारी परमात्मा सिद्ध होता है और श्रुति स्मृति एवं युक्ति से वही जगत का कारण है पूर्व पक्ष किंतु इसी प्रकार इस आत्मा से इत्यादि श्रुति तो संसारी जीव से ही जगत की उत्पत्ति दिखलाती है ऐसा ऊपर कहा जा चुका है सिद्धांत नहीं जो यह हृदयांतर्गत आकाश है इस प्रकार यह पर ब्रह्म का ही प्रकरण होने के कारण इस आत्मा से इत्यादि श्रुति द्वारा पर ब्रह्म का ही परामर्श मानना उचित है उस समय यह कहा था इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर रूप से यह जो हृदय के अंतर्गत आकाश है उसमें यह शयन करता है इस वाक्य द्वारा आकाश शब्द वच्च आत्मा ही कहा गया है ये सौम्य उस समय यह सच से संपन्न रहता है प्रतिदिन वह जाती हुई इस ब्रह्म को नहीं प्राप्त करती है त्मा से आलिंगित पर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित होती है इत्यादि श्रुतियों से आकाश शब्द शब्द से कहा जाने वाला पर आत्मा ही है ऐसा निश्चय होता है तथा इसमें अंतराकाश दहर है इस प्रकार प्रसंग उठाकर उसी अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग भी किया गया है इसलिए भी यहाँ पर आत्मा का ही प्रसंग है अतः इसी प्रकार इस आत्मा से इस वाक्य द्वारा परमात्मा से ही सृष्टि होती है ऐसा मानना ही उचित है इसके सिवा हम संसारी जीव में तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के ज्ञान की शक्ति का अभाव भी बदला चुके हैं है, इस प्रकार ही उपासना करे आत्मा को ही जा जाना कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्म विद्या का ही प्रसंग है तथा तो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषय ही होता है जो की मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूँ तुझे ब्रह्म का बोध कराऊंगा इत्यादि से आरंभ किया है यहां, से वाला है इसलिए वह अपने को मैं ब्रह्म इस प्रकार ग्रहण नहीं करता भला निम्न कोटि का संसारी जीव परम देव ईश्वर को आत्मभाव से स्मरण करके किस प्रकार दोष का भागी न होगा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 आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र भी अर्थवाद ही होगा तथा ऐसा मानने पर समस्त युक्ति शास्त्र और लौकिक न्यायों से विरोध नहीं रह सकता सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण वाक्यो द्वारा उस परब्रह्म का ही प्रवेश सुना गया है शरीर रूप पुरो की रचना की इस प्रकार प्रकरण उठाकर पुरुष ने पुरो में प्रवेश किया वह रूप रूप के अनुरूप हो गया इसका वह रूप प्रत्यक्ष करने के लिए है वह धीर संपूर्ण रूपों की रचना कर उनके नाम रख कर उन्हीं के द्वारा बोलता रहता है इस प्रकार सभी शाखाओं में सहस्त्र मंत्रवाद सृष्टि करता असंसारी ब्रह्म का ही शरीर में प्रवेश होना दिखलाते हैं इसी प्रकार उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया वह इस मूर्ध सीमा को ही विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रविष्ट हो गया उस इस देवता ने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 उपदेशकी रूप दोष का निवारण नहीं किया जा सकता यहाँ कोई लोग इस दोष का इस प्रकार प्रतिहार बतलाते हैं परमात्मा साक्षात अपने रूप से भूतों में अनुप्रविष्ट नहीं है तो फिर क्या बात है वह विकार भाव को प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्व को प्राप्त हुआ है और वह विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न एवं अभिन्न भी है चूंकि वह भिन्न है इसलिए संसारी से संबंध रखने वाला है और अभिन्न होने के कारण मैं ब्रह्मा इस प्रकार के निश्चय की योग्यता रखता है इस प्रकार मानने से श्रुति स्मृति एवं न्याय आदि सब अनुकूल रहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञानात्मा को परमात्मा का विकार मानने के पक्ष में तीन गतियाँ हो सकती है एक पृथ्वी द्रव्य के समान अनेक द्रव्यों के संघात रूप परमात्मा का विज्ञानात्मा घटा की तरह एक परिणाम है दो अथवा अपने रूप में स्थित परमात्मा का एक ही के समान रूप से विकार को प्राप्त होता है, तीन अथवा के समान सारा ही परमात्मा विकार को प्राप्त हो जाता है इन पक्षों में से यदि यह माना जाए कि समान जाति वाले अनेक द्रव्य के समुदाय का कोई द्रव्य विशेषी विज्ञानात्मकत्व विज्ञानात्मत्व को प्राप्त होता है तो समान जातीय होने के कारण उन परमात्मा और का एकत्व तो उपचार से ही होगा पर परमात्मात्मागत अवयवी है तो उसी रूप में स्थित हुए उस परमात्मा का एक देश संसारी विज्ञानात्मा है तो उस अवस्था में भी अवयगत गुण या दोष समस्त अवयवों में अनुगत होने के कारण अवयवी में ही रहेगा इस प्रकार विज्ञानात्मा के संसारित्व रूप दोष से परमात्मा का ही संबंध सिद्ध होता है विरोध हो होता है और यह इष्ट नहीं है अतः ये सब पक्ष निष्कल निष्क्रिय और शांत है पुरुष दिव्य अमूर्त बाहर भीतर विद्यमान भी और अजन्मा है वह आकाश के समान सर्वागत और नित्य है वह यह महान अवजन्मा आत्मा अजर अमर एवं अमृत है वह न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है वह अव्यक्त है इत्यादि श्रुति स्मृति और युक्तियों से विरुद्ध है अचल परमात्मा के एक देश में विज्ञानात्मा है इस पक्ष में विज्ञानात्मा का कर्मफल युक्त देश में जाना संभव नहीं है तथा परमात्मा को संसारित्व की प्राप्ति होती है ऐसा ऊपर कहा जा चुका है यदि कहो की अग्निगारी के समान परमात्मा का एक से अलग हो आता जाता है, तो भी अवयर में क्षत की छेद की भी प्राप्ति होगी और इस प्रकार परमात्मा की निश्चिद्रता का प्रतिपादन करने वाले वाक्य से विरोध होगा परमात्मा से शून्य देश का अभाव होने के कारण आत्मा के अवयव भूत विज्ञान आत्मा को संसारित्व की प्राप्ति होने पर अवयंतर के ह्रास और वृद्धि के कारण परमात्मा को हृदय शुल्क समान दुख की प्राप्ति होगी पूर्व किंतु किन्तु आवे की चिंगारी आदि दृष्टांतों का वर्णन करने वाले श्रुति होने के कारण ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं हो सकता यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्रुति तो केवल ज्ञान ही कराने वाली है शास्त्र के प्रवृत्ति पदार्थों को अन्य करने के लिए नहीं है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 लौकिक पद और पदार्थों का आश्रय लिए बिना शास्त्र के द्वारा किसी अज्ञात को नहीं जाना जा सकता अतः इस प्रसिद्ध न्याय का अनुसरण करने वाले पुरुष के द्वारा परमात्मा के सावयवत्व और जीवक के साथ उसके अंशाचित्व की कल, कल्पना का परमार्थता प्रतिपादन नहीं किया जा सकता यदि कहो कि क्षुद्र विस्फुल्लिंग और मेरा ही अंशय इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी कहती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे तो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतीति के लिए है अग्नि की चिन्हगारी अग्नि ही होती है इसलिए लोक में वह अग्नि के साथ एकत्व प्रती के योग्य देखा गया है इसी प्रकार अंशी के साथ अंश भी एकत्व के योग्य है अतः ऐसी स्थिति में विज्ञानात्मा को परमात्मा का विकारिया अंश बतलाने वाले शब्द परमात्मा के साथ उनके एकत्व की प्रतीति कराना चाहते हैं उपक्रम उपसंहार से भी यही बात सिद्ध होती है सभी उपनिषदों में पहले उनके एकत्व की प्रतिज्ञा कर हेतु और दुष्टान्तों के द्वारा जगत को परमात्मा का कर, फिर उनके एकत्व का उपसंहार किया है जैसे कि यहां भी पहले यह जो कुछ है सब आत्मा है ऐसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति स्थिति लय हेतु और दुष्टान्तो के द्वारा उनके एकत्व ज्ञान के हेतुभूत विकार और विकारित्वादि का प्रतिपादन कर अंतर्वाह्य शून्य है यह आत्मा ब्रह्म है इस प्रकार उपसंहार उपसंहार किया जाएगा, अतः उपक्रम और के द्वारा यह यदि ऐसा न माना जाए तो वाक्यभेद का प्रसंग उपस्थित होगा सभी उपनिषदों में परमात्मा के साथ विज्ञान के एकत्व ज्ञान का विधान किया गया है इस विषय में सभी उपनिषद की एक राय है किसी का मतभेद नहीं है उत्पत्ति आदि वाक्यों की भी उस विधि के साथ संभव होने पर उन्हें भिन्न अर्थ का करने वाला मानने में कोई प्रमाण नहीं है इसके सिवाय उन्हें अन्य अर्थ परक मानने पर उनके फलांतर की भी कल्पना करनी पड़ेगी अतः उत्पत्तियादि श्रुतिया आत्मा का एकत्व तो प्रतिपादन करने वाली ही है इस विषय में संप्रदायता श्री द्रविड़ाचार्य हैं कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता पिता द्वारा त्याग दिया जाने के कारण व्याद के घर में पाला पोसा गया वह अपनी कुलीनता को न जानने के कारण अपने को व्याध जाति का ही मानकर व्याद जाति के कर्मों का ही अनुवर्तन करता रहा मैं राजा हूं ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं करता था जब कोई अत्यंत राजपुत्र की राजश्री प्राप्त करने की योग्यता जानता है उसे उसकी राजपुत्रता का का बोध करा देता देता है है है, है, और यह बतला देता है कि तू तो व्याध नहीं हमुक राजा पुत्र है, किसी प्रकार इस व्याध के घर में आ गया है तो इस प्रकार बोध कराए जाने पर वह जा व्याधि जाति के प्रत्यय से होने वाले कर्मों को छोड़कर मैं राजा हूँ ऐसा मानकर अपने बाप दादा के मार्ग का अनुसरण करने लगता है इसी प्रकार अग्नि की चिंगारियों के समान परमात्मा से उस यह उसी परमात्मा की जाति वाला विज्ञान गहन वन में प्रविष्ट होने पर असंसारी होकर भी अपनी परमात्मा स्वरूपता को न जानने के कारण मैं देह इंद्रियादि का संघात तथा कृष स्थूल एवं सुखी या दुखी हूँ ऐसा मानकर देह एवं इंद्रियादि सांसारिक धर्मों का अनुवर्तन करता है किंतु तू कि <coughs> दे रूप नहीं है असंसारी ब्रह्म ही है। इस प्रकार आचार्य द्वारा बोध कराया जाने पर यह ऐषणात्र की अनुवृत्ति को छोड़कर मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा जान लेता है तथा यह ऐसा कहने पर कि तू अग्नि से विश्व विश्वलिंग के समान पर से ही चुक हुआ है राजपुत्र के राजप्रत्य के समान उसका ब्रह्म प्रत्यय दृढ़ हो जाता है क्योंकि अग्नि से चुत होने से पूर्व पूर्विंग की अग्नि के साथ एकता देखी गई है अतः सुवर्ण मणि लोह एवं एव दृष्टांत एकत्व ज्ञान की दृढ़ता के लिए है उत्पत्ति आदि का भेद प्रदर्शित करने के लिए नहीं है तथा उसे एक ही देखना चाहिए इस श्रुति से नमक के डले के समान उसे ज्ञान रूप एक से निरंतर परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है यदि चित्रपट अथवादि के समान उत्पत्ति आदि की तो के के शून्य है इस प्रकार उप, उपसंहार न किया जाता तथा तो उसे एक रूप ही देखना चाहिए ऐसे आदेश का और जो इसे नानावध देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसे निंदा सूचक वचन का भी प्रयोग न होता अतः समस्त वेदांतों में जो उत्पत्ति स्थिति एवं लय आदि की कल्पना है वह ब्रह्म की एकता एक, एक रूपता एक रूप के ज्ञान की दृढ़ता के लिए ही है उन उत्पत्ति आदि की प्रतिति कराने के लिए नहीं है इसके सिवा निरवय और असंसारी परमात्मा के संसारी रूप एक देश की कल्पना करना युक्तयुक्त भी नहीं है क्योंकि स्वयं परमात्मा में तो देश है नहीं देशहीन परमात्मा के एक देश में संसारित्व संसारित्व की कल्पना करने में परमात्मा ही संसारी है ऐसी कल्पना हो जाएगी और यदि ऐसा माना जाए तो घटाकाश और दिखे समान। इसी अन्य उपाधि के कारण परमात्मा का देश है तो उसमें विवेकी पुरुषों को ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती कि परमात्मा का एक देश पृथक तो व्यवहार करने में समर्थ है पूर्व किंतु मैं करता हूँ ऐसी गौणी बुद्धि तो अविवेकियों और विवेकियों में भी होती देखी गई है सिद्धांति नहीं क्योंकि अविवेकियों की तो वह बुद्धि व्यवहार को आलम्बन करने के लिए जिस प्रकार की अविवेकियों के समान विवेकियों की दृष्टि में भी कभी कभी आकाश काला है अथवा लाल है इस प्रकार आकाश की कृष्णता अथवा लाली व्यवहार मात्रा के आलंबनाथत्व को प्राप्त हो जाती है किंतु वस्तुतः आकाश का दया लाल नहीं हो सकता अतः विद्वानों को ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के विषय में ब्रह्म के अंशांशी एकदेश एकदेशी अथवा विकार अथवादि की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारी उपनिषदों का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं के की निवृत्तिरूप मुख्य प्रयोजन में ही है इसलिए सारी कल्पनाओं को छोड़कर ब्रह्म आकाश के समान सर्वगत और नित्य है वह लोग दुख से लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे बाहिया है इत्यादि श्रुतियों के के अनुसार आकाश के समान उसकी निर्विशेषता का ही अनुभव करना चाहिए उष्ण स्वरूप अग्नि में एक शीतल देश के समान तथा प्रकाश स्वरूप सूर्य में एक अंधकारमय देश के समान ब्रह्म से भिन्न आत्मा की कल्पना न करें क्योंकि सब उप का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं की निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन में ही है अतः असंसार धर्मी आत्मा में सारे व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधि के कारण ही है जैसा कि वह रूप रूप के अनुरूप हो गया पुरुष समस्त रूपों की रचना कर उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता है इत्यादि मंत्रवर्णों से सिद्ध होता है आत्मा का संसारित्व स्वता नहीं है अपितु लाक्षा आदि उपाधि के संयोग से होने वाली स्फटिक है इत्यादि बुद्धि के समान भ्रांति जनित ही है परमार्थता नहीं मानव ध्यान करता है मानो अधिक चलता है यह कर्म से न बढ़ता है न छोटा होता है यह पाप कर्म से लिप्त नहीं होता समस्त भूतों में समान रूप से स्थित कुत्ते और चांडाल में इत्यादि परमात्मा का ही सिद्ध होता है अतः विशेषतः आत्मा का निरय निर अवयत्व स्वीकार करने पर ऐसा विकल्प नहीं किया जा सकता कि विज्ञानात्मा परमात्मा का एक देश विकार शक्ति अथवा और कुछ है उसके अंशादी का उसके अंशादी होने का प्रतिपादन करने वाले श्रुति स्मृतिवाद भी आत्मा के एकत्व के लिए ही है भेद का प्रतिपादन करने वाले नहीं है क्योंकि उपनिषदों के विवक्षित अर्थ की एक वाक्यता होनी चाहिए ऐसा हम पहले कह चुके हैं समस्त उपनिषदों का तात्पर्य परमात्मा के एकत्व में है फिर विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा के भेद रूप उससे प्रतिकूल विषय की कल्पना किस लिए की जाती है इस पर किन्हीं मीमांसकों का तो कहना है कि यह कल्पना कर्मकांड के प्रमाण्य से प्रतीत होने वाले विरोधक का परिहार करने के लिए है क्योंकि कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य अनेकों क्रिया कारक फलता और कर्ताओं को आश्रय करने वाले हैं विज्ञानात्मा का भेद न होने पर असंसारी परमात्मा का एकत्व रहते हुए वे किस प्रकार लोगों को इष्टफलों वाली क्रियाओं में प्रवृत्त अथवा अनिष्ट फलों वाली क्रियाओं से निवृत्त कर सकेंगे तथा तो जीव की मुक्ति के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाएगा इसके सिवा परमात्मा का एकत्व तो प्रतिपादन करने वालों के एक होगा क्योंकि मध्य जीव के बंधन का नाश करने के लिए ही इसका उपदेश दिया जाता है बंधन न होने पर तो उपनिषद शास्त्र का कोई विषय ही नहीं रहता पूर्व कक्षा ऐसी स्थिति में तो उपनिषदवादी पक्ष के शंका समाधान का मार्ग कर्मकांडवादी पक्ष के समान ही है क्योंकि जिस प्रकार भेद न होने पर कर्मकांड निरालंब कर्मकांडाली शून्य होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार उपनिषद भी स्वयं प्रामाणिक नहीं हो सकती यदि ऐसी बात है तब तो जिसकी प्रामाणिकता मानने पर स्वार्थ का विघात नहीं होता उस कर्मकांड की ही प्रामाणिकता माननी चाहिए उपनिषदों के उपनिषद की कल्पना करने में तो का होता है। उनकी भले ही न हो। पदार्थों को प्रकाशित करता है और प्रकाशित नहीं भी करता ऐसा नहीं होता इसके सिवा अभेदियों तो का प्रत्यक्षादी प्रमाणों से विरोध भी है ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदे केवल और प्रामाण्य का विघात ही प्रयोजन हो सकता है वे ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए ही नहीं हो सकती सिद्धांति नहीं क्योंकि इसका उत्तर ऊपर दिया जा, जा चुका है प्रमाण की प्रमाणता अथवा अप्रमाणता प्रमा की उत्पत्ति करने या न करने के कारण ही होती है यदि ऐसा न माना जाएगा तो शब्दादी में शब्दादी की भी प्रमाणता का प्रमा तो अप्रमाणिक होंगी पूर्व पक्ष किन्तु अग्निशीतल होता है इस वाक्य के समान यदि वे प्रमा उत्पन्न करती ही न हो तो सिद्धांति इस प्रकार बोलने वाले आपसे हम यह कहना है कि उपनिषद के प्रामण्य का प्रतिषेध करने के लिए प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य उपनिषद के प्रामण्य का निषेध क्या नहीं करता तथा अग्नि रूप को क्या प्रकाशित नहीं करता है। करता तो है है तो सिद्धांति यदि वह उसका प्रतिषेध करता है तो उसका प्रतिषेध करने में आपका वाक्य प्रमाण हो सकता है तथा अग्नि भी रूप का प्रकाशक हो सकता है अतः यदि आपका प्रतिषेध वाक्य प्रमाणिक है तो उपनिषदों की प्रामाणिकता होनी ही चाहिए अब आप बतलाइए कक्षा में उपनिषद्रकाशन का काम तो प्रत्यक्ष ही है सिद्धांति तो फिर ब्रह्म तत्व ज्ञान में प्रमा को प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध होने वाली उपनिषदों में ही आपका क्या द्वेश है क्योंकि उनके प्रामण्य का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता तथा हम यह कह चुके हैं कि शोक मोहादि की निवृत्ति यह ब्रह्मिक नहीं सकती और ऐसा जो कहा कि अपने अर्थ का विघात करने वाली होने से उनकी अप्रामाणिकता है सो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि उनसे होने वाले अर्थ ज्ञान का कोई बाधक नहीं है उपनिषदों से यह ज्ञान नहीं होता कि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 उपनिषद तो वाक्य, वाक्य कर्मकंड की प्रमाणिकता को नष्ट करने वाले है सो यह बात नहीं है क्योंकि उनका तो दूसरा है ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदे अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए साधन के उपदेश तथा उसमें पुरुष के नियोग का निवारण नहीं करती क्योंकि उनके अनेक अनेक अर्थ होने संभव नहीं है स्वार्थ में प्रमा उत्पन्न न होती हो ऐसी भी नहीं है यदि कोई वाक्य अपने असाधारण अर्थ में प्रमा उत्पन्न करता है तो उसका दूसरे वाक्य से विरोध क्यों होगा पूर्व यदि कहे ब्रह्म की एकता मानने पर तो कर्मकांड वाक्यों का कोई विषय ही नहीं रहता इसलिए प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती तो सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनसे तो इत्यादि ऐसे ही वाक्य से प्रमा प्रत्यक्ष उत्पन्न होती देखी जाती है यदि उपनिषदे ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराएंगी तो वह नहीं होगी यह तो अनुमान है और प्रत्यक्ष से विरोध होने पर अनुमान की प्रमाणिकता नहीं रह सकती इसलिए यह कहना कि उनसे प्रमाही उत्पन्न नहीं होती असत ही है अबितु तो जो पुरुष विद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए यथा प्राप्त क्रिया कारक और फल का आश्रय करके इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के सामान्य उपाय में प्रवृत्त है तथा उसका विशेष उपाय नहीं जानता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 इसलिए उनका विधान न करता हो ऐसी बात नहीं है जैसा कि में में जैसा कि काम्य कर्मों के विषय भी देखा गया है पुरुषों की उन कर्मों में प्रवृत्ति न होती हो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि स काम पुरुषों के समान उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा ही गया है पूर्व पक्ष कर्म का अधिकारी तो विद्वानों को कर्मका अधिकार तो विद्वानों को ही है ऐसा कहे तो सिद्धांति नहीं क्योंकि एकता एक के ज्ञान में, का विरोध तो बतलाया जाए की ब्रह्म की एकता सिद्ध होने पर कोई विषय न रहने के कारण कर्मकांड के उपदेश से उसका ग्रहण रूप फल नहीं हो सकता इस दोष का परिहार बतला दिया गया है पुरुषों की इच्छा एवं राग आदि का भेद रहने के कारण भी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 संबंध विशेष की अभिव्यक्ति ही होती है जिस प्रकार कि अंधकार में दीपादि से रूप का ज्ञान होता है शास्त्र अपने सेवकों के समान किसी को बलात्व या निवृत्त नहीं करता क्योंकि रागादि आदि की अधिकता होने पर लोग शा, शास्त्र का उल्लंघन करते भी देखे जाते हैं अतः पुरुषों की बुद्धि की विचारता को दृष्टि में रखकर शास्त्र अनेक प्रकार से साध्य साधन रूप संबंध विशेषो का उपदेश करता है तहा अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुरुष स्वयं ही साधन विशेषो में प्रवृत्त होते हैं शास्त्र तो सूर्य और दीपक के समान उदासीन ही रहता है इस प्रकार किसी को परम पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ के समान भासता है जिसको जैसा भासता है वह तदनुरूप ही पुरुषार्थ देखता है और उसके अनुसार ही साधन ग्रहण करना चाहता है इस विषय में प्रजापति के तीन पुत्रों ने अपने पिता प्रजापति के यहाँ ब्रह्माचर्य वास इत्यादि अर्थवाद भी है अतः ब्रह्म की एकता को सूचित करने वाले वेदांत वाक्य विधिशास्त्र के बाधक नहीं है प्राम्य को ही निवृत्त कर सकता है क्योंकि श्रोत्रादि इंद्रियों के समान सब प्रमाण अपने अपने विषय में प्रबल होते हैं यहाँ अपने पंडित मानने वाले कोई कोई पुरुष शास्त्रगम्य ऐक्य को स्वीकार करने पर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 अब इसके उत्तर में कहा जाता है कुतर्क के कारण जिनके दोषित है तथा जिनकी बुद्धि वेदार, सो कैसे श्रोत्रादि द्वारों से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाले शब्द आदि से ब्रह्म की एकता का विरोध है इस प्रकार कहने वाले उन पुरुषों से यह कहना चाहिए कि क्या शब्दादि के भेद से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 इस पर यदि वे कहे कि अनुमान करने में कुशल हम सब लोग ही इसका अनुमान करते हैं तो अनुमान करने में कुशल तुम कौन हो इस प्रकार पूछे जाने पर तुम्हारा क्या उत्तर होगा शरीर इंद्रिय मन और आत्मा में से क्रमशः एक एक में अनुमान कौशल का, का निषेध किए जाने पर जो शरीर इंद्रिय और मनोरूप साधनों वाले हम आत्मा है वे ही अनुमान करने में कुशल है क्योंकि क्रिया ये अनेक कार्यों द्वारा साध्य होती है ऐसा कहे तो सिद्धांति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 जिस लिंग के द्वारा की वह आत्माओं का भेद सिद्ध कर सके जिन नाम रूपवान लिंगों का आत्मभेद सिद्ध करने के लिए उल्लेख किया जाता है वे तो आकाश की उपाधि घट कम अपवरक झरोखा आदि भूषिद्र के समान आत्मा के नाम रूपगत उपाधिया ही हैं। यदि वह आकाश के भेद का अनुमापक लिंग देखता है तो आत्मा के भेद का लिंग भी पा सकता है किन्तु अन्य उपाधियों से भी आत्मा का भेद मानने वाले सैकड़ों तार्किकों द्वारा भी आत्मा के भेद का वास्तविक लिंग नहीं दिखलाया जा सकता स्वतः तो आत्मा में भेद होना दूर की ही बात है क्योंकि वह किसी का विषय नहीं है पूर्व पक्षी जिस जिसको आत्मा के धर्म रूप से स्वीकार करता है उसी उसी को नाम माना गया है और आकाश ब्रह्म ही नाम एवं रूप का निर्वाह करने वाला है ये जिसके अंतर्गत है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 तो न उपदेश है न उपदेशता है और न उपदेश ग्रहण का फल ही है अतः ब्रह्म का ज्ञान तो हो जाने पर एक उपदेश तो के साथ ही संपूर्ण उपनिषदों की भी व्यर्थता सिद्ध होती है और यह हमें भी मान्य ही है यदि ब्रह्म ज्ञान के पहले भी अनेक कारकों के विषयभूत उपदेश को व्यर्थ बतावे तो ठीक नहीं क्योंकि इसका तो स्वयं आत्मज्ञानियों के मत से विरोध है अतः यह अल्पबुद्धि पुरुषों के लिए अगम्य और शास्त्र एवं गुरु की कृपा से रहित पुरुषों द्वारा अभय, और, और कौन जान सकता है इस विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है तथा देवादि के वर और कृपा द्वारा उसके प्राप्यत्व का प्रतिपादन करने वाले श्रुति एवं स्मृति संबंधी वाक्यों से एवं वह चलता है और वह नहीं चलता वह दूर है और वह समीप भी है इत्यादि ब्रह्म में वृद्ध धर्मों का समवायित्व प्रकाशन करने वाले मंत्रवर्णों से भी यह सिद्ध होता है गीता में भी कहा है सब भूत मुझ में स्थित है इत्यादि अतः परम ब्रह्म से भिन्न संसारी नाम की कोई अन्य वस्तु नहीं है इसलिए पहले यह ब्रह्म ही था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 शत्रु अवजातशत्रुब्राह्मण समाप्त तो।